नारायण नारायण आज का विषय है परमात्म श्रद्धा से करें हमने मनुष्य जन्म लिया है तो वह भगवत प्राप्ति के लिए ही लिया है अब भगवान हमें मनुष्य योनि में ले आए हैं लेकिन हम हे भगवान मैं अब तुम्हें कभी नहीं भूलूँगा यह वचन दे कर भी जन्म लेते ही फ़ौरन भगवान से तुम कौन हो पूछने लगते हैं यानी भगवान को भूल जाते हैं भगवान के पास मैं वही हूं ऐसा स्वीकार करके हम आए हैं मतलब हम उसे कभी नहीं भूलेंगे इसकी संत हमें याद दिलाते हैं किंतु संत हमें जगाते हैं फिर भी जो हम मुंह पर चादर ओढ़े सो जाते हैं तो इस ढोंग को क्या कहा जाए जो सोने का बहाना करता है उसे जगाना कठिन होता है अनेक तीर्थ यात्राएं की लेकिन जैसे अशुद्ध थे वैसे ही बने रहे तो इसमें दोष तीर्थों का गंगा का या हमारा एक सज्जन बोले गंगा के किनारे न जाने कितने लोग आते हैं स्नान करते हैं पूजा अर्चना करते हैं फिर इसे कलयुग कैसे कहा जाए इस पर दूसरे सज्जन बोले इसका सबूत मैं आपको देता हूं। सामने एक कोड़ी आदमी बैठा है ऐसा कोई आदमी जो पापी न हो उसे गलाए लगा ले तो उसका कोढ़ चला जाएगा लेकिन गले लगाने वाला पापी हुआ तो इस आदमी का कोढ़ उसे हो जाएगा यह सुनकर वहां जो लोग थे सब धीरे धीरे खिसकने लगे यानी यहाँ इतने नियमनिष्ठ विद्वान व्रती और रोज गंगा स्नान करने वाले लोग थे लेकिन उनमें से किसी को भी विश्वास नहीं था अपना अंतकरण शुद्ध है उसी समय विदर्भ की तरफ से एक गरीब किसान कंबल ओढ़ के हाथ में लाठी टेकते टेकते वहां आया अब उसकी निष्ठा ही ऐसी थी कि गंगा में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं उसने गंगा में डुबकी लगाई बाहर आया और कस के उस रोगी को गले लगा लिया और आश्चर्य की बात उस रोगी का रोग एकदम ठीक हुआ तो ऐसे गरीब गुरबा भोले भाले लोग इन्हें शुद्ध श्रद्धा से जो प्राप्त होता है वह बड़े बड़े विद्वानों को भी प्राप्त नहीं होता हम व्यवहार में जगह जगह श्रद्धा रखते हैं घर से कचहरी के लिए रवाना होते हैं तो हम कचहरी पहुँचेंगे ऐसी हमारी श्रद्धा होती है कभी कभी किसी आकस्मिक कारण से कचहरी नहीं भी पहुँच पाते फिर भी भरोसा तो रखते ही हैं व्यवहार में हम परस्पर जितनी निष्ठा रखते हैं उतनी भी निष्ठा यदि भगवान पर रखें तो भी भगवान हमें संतोष देगा परमार्थ या तो पूरी तरह समझकर करें या फिर अनाड़ी की तरह श्रद्धा से ही करें लेकिन हम होते हैं अधूरे यानी पूरा न समझकर भी हम समझते हैं कि हमें सब समझता है अतः हमारे जैसे लोगों को शंकाएँ बहुत होती हैं और उनका समाधान करना भी बहुत कठिन होता है फलानी बात सत्य है यह समझकर भी जो उसे आचरण में नहीं लाता वह मनुष्य सच्चा अज्ञानी है जो अनुभव से सुधर गए वे ही सच्चे समझदार नारायण नारायण